तो कि क्या होता है जब वे लोग जाते तो दिन भर तो उन गोपांगनाओं के चर्चा का मनन का विषय बना रहता श्याम सुंदर यही चीज है भला साधना इससे हम देखें तो उन श्याम सुंदर के अतिरिक्त उनके मन पर कल्पना के लिए भी क्षममात्म के लिए भी दूसरे किसी भाव का उदय नहीं होता स्मृति नहीं होती तो वो भगवान के स्मरण के द्वारा ही वो ब्रजबू में जन्म भर अपने मनस्ताप को शांत करती रहती अपराह्न काल होता तो उनके मन में बड़ी भारी त्वजा लग जाती अब लौटते होंगे अब विहार करते हुए लौटते होंगे तो उनको उनका लौटना देखने के लिए वे सब के सब वहां पर दरवाजों पर आकर के खड़ी हो जाती चारों तरफ देख आते होंगे दूर से वंशी ध्वनि सुनाई देती तो उनके मन में एक अभिनव रस का संचार हो जाता और वे वहीं से अपने मन को खो देते, और वहीं से उनको दिखने लगता उनका स्वरूप भी मुरली ध्वनि के साथ साथ दिखने लगता वो देखते वो देखती कि वो गायों के क्रों से जो रज कर्ण उड़े उससे तमाम आपात मस्तक उनका घूषणित हो रहा है और ऐसा मालूम होता है कि ये घन कृष्ण जो केश राशि है कुंतल घुंगाली ये इन पर मानो ये भंगड़े वो जो घुघराले केश ना तो मालूम होता कि भ्रमरों की राशि है असंख्य अग्नि के भ्रमर जो हैं ये भगवान के मस्तक पर खेल रहे हैं परंतु तो ऐसा मालूम होता कि अचल हो गए मदराते नहीं है मन वहां पर बैठ गई हूं और वो चूड़ा उनका बंधा हुआ मालती पुष्पों के द्वारा ग्रंथित भाग में उनके मोर पिछ लगा हुआ और ये नाश्ते कूदते यहां थे तो सौंदर्य माधुरी चौकुमारी लावण्य कमनीयता मनुष्य की एक खान है इनमें से सब निकले हैं इस प्रकार वो अनंत अनंत सौंदर्य माधुरी समुद्र में वो डूब जाती और मानो कभी उनकी आंखों ने इनको देखा ही ना हो इस प्रकार अतिरिक्त तो मैनों से वो देखती रह जाती और न मालूम कब तक देखती रहती वहां पर काल का व्यवधान मिट जाए लोग दृष्टि में काल नहीं बेचता पर वहां तो न मालूम कितने काल तक वो गोप सुंदरियां वहां पर खड़ी रहती और उनको देखती रहती तो ये चिराधिकारी जो श्री गोपांगनाएं रही उनकी काय भी उनका सखियां ये सब देख देख करके और अपने नेत्रों को अतृप्त रखती हैं हमेशा भगवान आते भगवान आ करके मन वहां खड़े रह जाते वो देखती कि ये खड़े रह गए हैं और ये मानो वंशी ध्वनि के द्वारा हमसे बोल रहे हैं बात कर रहे हैं तो ये वहां पर ये दशा इनकी रोज की दशा होती जो निर्विकल्प समाधि में नहीं होती निर्विकल्प समाधि में जो दशा होती है उसमें तो कुछ रहता नहीं कुछ दिखता नहीं सबका अभाव हो जाता है और यहां सबका भाव हो जाता श्याम सुंदर में ये श्याम सुंदर मैं बन जाती झूमती रह जाती उसी झूमने में इनको छोड़ करके श्याम सुंदर आगे बढ़ते वो काष्ठ पुत्रि का भांति इनका शरीर घर में लौट जाता और रात भर इसी भाव में नीमक में वे रहती और रहती हुई वहां पर रात भर दर्शन करती रहती संलाप करती रहती ये उनका रोज का कार्यक्रम तो भगवान आज भी धेनु का स्वर का बद्ध करके ये लौटे तब गोप सुंदरियों ने उनका वचनों से नहीं अपना आत्मनिवेदन करके उनका स्वागत किया सत्कार किया और वहां पर वे लोग अपनी अपनी जो भाव में निमग्न कम हो सकी जिनका थोड़ा कम अधिकार रहा सभी बड़ी मने सुखदेव जी ने तो कुब्जा के भी गुण गुणगाए हैं और बड़े भारी ऊंचे ऊंचे लोग भी कुब्जा के भाग्य की सराहना करते हैं जरा सा एक दुर्भगे शब्द कहा सुखदेव जी ने उसके लिए उसके मन में जरा कोई वासना रही इसको लिए करके तो के कृष्ण ने उसको स्वीकार किया इसलिए कुब्जा भी महान भाग्यवती कोई ठिकाना नहीं उसको तो ये गोप सुंदरियां जिनके अंदर अभी आप सुन चुके हैं कि केवल श्रीकृष्ण सुख ही जिनका जीवन है इसके सिवा उनके जीवन का कोई स्वरूप ही नहीं वे भगवान श्रीकृष्ण को पाकर अतरप्त मैंने उसे देख के रह गय और कम भाग वाली जो हैं ये गाने लगी ये इनके द्वारा एक पद गाने की बात थी इसलिए इनको बुलाया इसीलिए लीला की बात कहीं बीच में वो आउनी का है पद तो ये पद सुना दीजिए मैं कहा देखो ये ये? एक तो मधुशह की नीलम ने धीन लिए संग आ ragam moh uta भाव Just to buy, buy from you, from you, to get your money back. I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. गल सद प्रमुप हिल हसत हसु नाचत कु manu be come baja मधुर कान की, घर घर ये मंगल था मधुर कौन की घर घर ये मंगल छजन मान रंजन भंग जन मृजु जाना मां